चित्रकूट में देखा कि भरत जी आ रहे हैं रास्ते में चले आ रहे हैं चित्रकूट की तरफ से तो वहां का तो वर्णन कर दिया वहां का <coughs> लेकिन यहाँ आराम रजनी अवशेषा जागे इसी ये सपने से देखा लेकिन यहां चित्रकूट में क्या हो रहा कि भगवान राम सवेरे सवेरे उठे तो वहां चित्रकूट में जो हो रहा है वो सब यहां हो रहा है मैंने तुलसीदास तो वही है यहाँ चित्रकूट में भगवान रहा तुलसीदास तो वही है इसलिए वो सब यहां करके वहां वर्णन करते हैं <tos> तो ऐसे यहाँ पर भी इस वीर कहा दिया कि यहाँ सुबेल सहेल रघ वीरा यहाँ सुवेल पर्वत जो है वो तीन पर्वतों में से लंका पर शिखर के ऊपर से बात अलग हो गई। अब सुवेल पर्वत की बात करते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम जी जो है वो कि पहले बता चुके हैं कि भगवान श्री राम जी सुबेल पर्वत पर ही डेरा डाले हुए हैं तो उसी को कहते हैं उतरे सेन सहित अपने सेना के सहित वही उतरे मैंने वही डेरा डाले हुए हैं उतरने के मन ये नहीं कि पहले एक बार उतर चुके हो देवा लाल चुके दो हाथ सीधा का वर्णन कर रहे हैं ये कह रहे हैं उतरने के मान ये कि ठहरे हुए हैं वही वही भगवान श्री राम जी हैं और तो सब बानुर की सेना भी बड़ी भीड़ है बानुरों की सेना की वो भी सब वहां पर है अब यहाँ क्या होता है इसको देखो यानी लौट करके अब सवेल पर्वत पर आ जाओ फिर उसको देखो मन अपने सब अपने धीरे धीरे करके अपने हृदय में ये सब देखने का अभ्यास करो ठीक है अपने हृदय में स्मरण करो इस प्रकार से कल्पना के द्वारा अपने हृदय में तुझे तुझे तुझे है। उसमें तीन शिखर में इसमें समुद्र से पार करते ही सुवेद पर्वत पहले पड़ता है इसलिए पर्वत ऊंचा पर्वत है वो शिखर उसी शिखर जो है ये सुबेल पर्वत लेकिन पर्वतों के ऊपर भी जब शिखर होता है तो वहां पर कहीं एक ऊंचा कहीं दूसरा चीज ऐसा करके कई संग जैसे होते हैं तो उसी में से एक सबसे ऊंचा शिखर देखा और परम रम्य सम शुभ्र विषय उस शिखर के ऊपर देखा कि छोटी के ऊपर का मैदान भी है फैलाव तो चट्टा स्थल है एकदम से नौदार शिखर नहीं है उस शिखर तो है लेकिन उसके ऊपर बैठने लायक स्थान है फैलाव मैदान है तो उतर परम रम्य सम और समन समतल और रामे माने बड़ा ही सुंदर स्थान है वो और शुभ शुभ साफ है बिल्कुल तो। जिसे ठीक मैंने बिल्कुल मैंने इतनी बातें उस शिखर के ऊपर हैं तो वो शिखर जो है वो शुभ्रे ऐसा लगता है कि वो पर्वत ही श्वेत वर्ण का है सफेद पत्थर का शिखर है वो और उसके चारों तरफ दक्ष है छाया भी है उसमें, उसमें वहाँ पर और बैठने के लिए स्थान बहुत सुंदर स्थान है वहाँ ये ऐसा बना हुआ है तो उस उस पर, उस पर शिखर के ऊपर जाकर के ये सब लोग पहुंचते हैं और वहां बैठने की व्यवस्था की जाती है बानर लोग तो और सब पर्वत के ऊपर ढाल हैं चारों तरफ पर्वत के उन सब पर ढाल से जब जब वृक्ष हैं उनमें सब में बानर लोग सब वहां पास कर रहे हैं शिखर के मध्य में पर्वत के मध्य में जो शिखर है उस शिखर के ऊपर फिर वहां भगवान श्री राम जी के बैठने की व्यवस्था वहां की जाती है अब ये जो कुछ व्यवस्था यहां की जा रही है इसका विस्तार सहित वर्णन करते हैं और इस शिखर का जहां भगवान श्री राम जी आसीन है उसका भी विस्तार सहित वर्णन करते हैं रावण के जो वर्णन किया ये कहा कि लंका के शिखर के ऊपर एक बहुत सुंदर स्थान है लेकिन उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया वो जो हां लंका के शिखर के ऊपर जहां रावण का अखा चल रहा है उसकी सुंदरता क्या है उसकी स्वर्ण की मणियों की सुंदरता है माने भौतिक समृद्धि की सुंदरता है और वहां जो है तो वहां गाने होते हैं नाच होता है तो मैंने वहां एक भौतिक समृद्धि का सौंदर्य है भौतिक समृद्धि जब व्यक्ति की होती है राजा होगा भौतिक समृद्धि होगी तो वो उसका कैसा सुंदर मकान बनाएगा स्थान बनाएगा फिर मणियां चलेगा सोना लगाएगा चांदी लगाएगा फिर उसमें नाच गाने होंगे ये सब उसका रूप इस प्रकार का बनता है अब एक दूसरी प्रकार की संस्कृति देखो इस सुबेली पर्वत के ऊपर क्या होता है इस पर्वत के ऊपर जो ये पर्वत अपने आप से इसके ऊपर कोई भवन बना हुआ नहीं है बिना भवन के ही वैसे ही शिखर है और उसकी जो सुंदरता है वो प्राकृत सुंदरता है यानी कोई बनावटी सुंदरता नहीं है शिखर अपने आप से सुंदर सफेद शिखर है गच्छादी है छायादार स्थल है और उसका जो कुछ है इस प्रकार का है उसी के ऊपर फिर क्या करते हैं कहा तरु किसलये सुमन सुहाए, लक्ष्मण रश्मि जी हाथ डसाए, लक्ष्मण जी ने वो स्थान खोजा और देख करके उसके स्थान में भगवान श्री राम जी के बैठने के लिए व्यवस्था की वहां क्या किया तर किसलय सुमन सुहाए। वहां पर लक्ष्मण जी ने वैसे वृक्ष है वहां पर और फूल भी लगे हुए हैं सुन्दर स्थान है लेकिन लक्ष्मण जी ने वहां से फूल लेकर के और वृक्षों के किसले करके मैंने वहां पर कोमल पत्तियां लेकर के वृक्षों की कोमल पत्तियां और फूल मान जो बिछाने में मिलायम हो जाए तो वो लेकर के लक्ष्मण निज रची निज हाथ डसाए लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से बंद लेकर के इकट्ठे किए और भगवान श्री राम जी के बैठने के लिए वो स्थल पर फूल पत्तियां सब उसमें फैला दी बिछा दी पाकर रुचि मृदुर मृतछाला ये सब बिछाने के बाद में अब वो सब अगर उसके ऊपर ऐसे ऐसी फुलपत्तियों पर बैठो तो, तो सड़क जाएंगे धर उधर तो उनको सबको व्यवस्थित करे रहे गुलगुले बने रहे वहां ने इतनी फुलपत्तियां डाल दी गई उसके ऊपर एक मृग छाला डाल दिया गया तो कुशन बन गया उसका अब देखो ये प्राकृत कुशन जो है जहां पर कि यह वनवासी लोगों का भगवान श्री राम जी वनवासी हैं उन लोगों का भी अपना सुख सुविधा की सामग्री है लेकिन सब प्राकृत है जिस प्रकार से उन्होंने पत्तियों की बिछा करके उसके बाद वृक्षाला बिछा दी और आस, आसन में आसीन कृपाला और भगवान श्री राम जी को लाए और कहा भगवान आप बराजी वहां पर तो उस आसन के ऊपर भगवान श्री राम जी आसीन हो गए आसीन माने विराजमान हो गए भगवान श्री राम जी उसी पर बैठ गए बैठ गए फिर बैठे तो क्या हुआ उसी पर आसन पर और लोग भी बैठ गए जैसे ये सुग्रीव हैं, वो भी बैठ गए भगवान राम भी उसके पर बैठ गए भगवान राम ने क्या किया प्रभु कृपीष कपीश उछंगा कपीश के माने जो है सुग्रीव है वो बैठे तो माने पालथी मारकर के इस प्रकार से बैठ गए तो भगवान श्री राम जी भी, भी उन्हीं के पास बैठे हुए थे तो बैठ करके वो लेट गए और अपना सिर सुग्रीव की गोद में रख लिया अब देखो ये अब रावण के वहां पर वर्णन इस प्रकार का नहीं है जैसे कि तुलसीदास बड़े मनोयोग के साथ में एक एक बात बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं कि अभी तक थोड़ी देर तक आपने रावण के अहंकार की कथा सुनी उसकी क्रोध की कथा सुनी उसके बाद फिर उसके विलास की कथा सुनी तो आपका सुनते सुनते मन मलिन हो गया होगा उस मन मलिन मन को हालांकि तुलसीदास ने काफी जल्दी की कि यह मलिनता मन में ज्यादा चढ़ने न पाए जल्दी कथा आगे बढ़ो बहुत विस्तार नहीं किया लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है और ज्यादातर मनुष्यों में भौतिकता का प्रभाव चित्र के ऊपर पहले से रहता है और उसी का वर्णन थोड़ा भी कर दिया जाए तो वो विलासता भौतिकता वो चित्र में बहुत जल्दी आ जाती है उसमें आने में देर नहीं लगती लेकिन उसका रंग हटाने में उसका प्रभाव दूर करने में देर लगती है तब तुलसीदास वाश आउट कर रहे हैं कि चित्र फिर शुद्ध हो निर्विकार बने इसलिए इसका विस्तृत वर्णन कर रहे हैं <coughs> तो ये जैसा जैसा वर्णन हो रहा है, शिखर की बात को देखो शिखर के साथ साथ उसमें किसले पुष्प अत्यादि का आसन देखो आसन के ऊपर फिर भगवान श्री राम जी का विराजमान होना और फिर सुग्रीव की गोद में सिर रख लेना ये सब बातें आती है तो कहते हैं प्रभुकृत शीश कपीश उछंगा बाम दहीन दृश्याप नि और भगवान जो है वो तो अपने धनुष पाद लिए हुए हैं तो बाम बाई तरफ जो है उन्होंने अपना धनुष रख लिया और दाहिनी तरफ अपने तरकस रख लिया मान रख लिए <coughs> तब देखो ये भी देखो कि भगवान लेटे हुए हैं सिर्फ ग्रीव के गोद में है और एक ओर उनका धनुष दूसरी ओर उनका बाण तर्कस और हाथ में क्या कर रहे हैं कि दोह कमल सुधार ताना अब एक बाल देकर दोनों हाथ से बाढ़ को लेकर के और बाढ़ को कुछ सुधार रहे हैं उसी में ठीक कर रहे हैं जैसे तो दो कर कमल सुधारत बाना कहा लंकेश मंत्र लगे काना और लंकेश के मान क्या है रावण नहीं विभीषण है वो विभीषण जो वो भगवान राम के पास हुई बैठा एक तरफ बैठे सुग्रीव हैं जिनकी गोद में भगवान राम से हुए है और उनके पास सही विभीषण बैठे हुए हैं विभीषण भगवान राम के कान में कुछ कह रहे हैं मैंने तात्पर्य यह है कि भगवान राम लेटे हुए हैं और उनके सिर की ओर सुग्रीव भी हैं और विभीषण भी है सराने की तरफ हैं? और उनके पैतानी की तरफ कौन है तो कहते हैं कि बड़ भागी अंगद हनुमाना अंगद और हनुमान जो बड़े भाग्यशाली उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली तो और हनुमान है कि कमल चापत बिलीनाना जो भगवान श्री राम जी के चरण कमल दबा रहे चाप रहे तो एक पैर जो है वो हो हनुमान जी और एक पैर जो है अंदर ये भगवान श्री राम जी के दबा रहे इस प्रकार से भगवान ने वो हो वहां विराजमान है लक्ष्मण कहाँ है तो देखो शासन के ऊपर पांच व्यक्ति हो गए भगवान राम के स्वयं हुए हैं दो उनके सराहने हैं दो उनके पैताने हैं भगवान राम जी बीच में लेटे हुए हैं लक्ष्मण जी कहा है प्रभु पाछ लक्ष्मण वीरासन और जहाँ भगवान का सिर है उस सिर की तरफ ही उसी तरफ पीछे की ओर लक्ष्मण जी पे जो हो वो है वो बैठे हुए हैं वीरासन पर बैठे हुए हैं वीरासन के माने एक घुटरा ऊपर दूसरा घुटरा नीचे करके धनुष धनुषाण हाथ में लिए हुए रखवाली के लिए जैसे कोई सावधान बैठता है इस प्रकार के वे बैठे हुए हैं प्रभु पाछय लक्ष्मण वीरासन कटिन्य संग कर बान सरासन कमर में तरकस बांधे हुए हैं हाथ में धनुष बांध लिए तैयार हैं और इस प्रकार से सुरक्षा के लिए रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं तो आप तुलसीदास तो जी कहते हैं कि सब इनको सबको देखो भगवान राम को देखो, देखो लक्ष्मण को देखो सुग्रीव को देखो विभीषण को देखो अंदर हनुमान को देखो ये सबके सब जो है वहां पर विराजमान है इस प्रकार से वहाँ है तो उसका सबका सबका अपना अपना स्थान निश्चित है कहां कहाँ कौन है क्या कर रहे हैं वो देखो यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन इस प्रकार से भगवान श्री राम जी वहां पर आसीन है अब भगवान राम में क्या क्या बातें देखो भगवान कृपा निधान है दूसरे रूप निधान है तीसरे गुण निधान है धाम के माने इन सबके भंडार है मान बहुत बहुत भगवान सौंदर्य भगवान का अतीब सौंदर्य है तो आप भगवान का स्मरण करो देखो भगवान लेट देख लेटे हुए हैं तो बहुत सुंदर है प्रकाशमान शरीर तेजोमय बड़ा सुंदर बना बनावट शरीर की सुंदर चमकदार शरीर सब उस प्रकार के अत्यंत सुंदर हैं इस प्रकार से सौंदर्य का ध्यान करो और ये ध्यान करो कि तो उसके बाद में कि भगवान श्री राम जी जो वो कृपा निधान है वो सबके साथ जो है बातचीत कर रहे हैं उनके हृदय में कोमलता है उदारता है कृपा है ये भी है। और फिर और भी समस्त गुण है, जो हैं ये मैंने बड़े ही शक्तिशाली हैं वीर भी हैं ये सबके गुणों से संपन्न भगवान श्री राम जी जो है वहां विराजमान है तो तुलसीदास जी कहते हैं धन्यते नर वो लोग वो मनुष्य धन्य है कि जो यही ध्यान ये रात सदा लेलीन जो सदा भगवान का इस प्रकार से ध्यान करते हैं माने तुलसीदास का ये मत है कि ध्यान करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान राम का इस ये जो झांकी बनी जैसी व्यवस्था यहाँ पर है सुबेल पर्वत पर इसका निरंतर ध्यान करना चाहिए और जो लोग भगवान के इस रूप को कि भगवान लेटे हुए हैं सुग्रीव के गोद में उनका सिर है सुग्रीव बैठे हुए हैं विभीीषण कान में बैठकर के सम्मत कर रहे हैं हनुमान जी पैर दबा रहे हैं अंगद पैर दबा रहे हैं लक्ष्मण जी सरा उसके स्थिर की ओर बैठे बैठ हुए वीरासन पर धनुष बांध लिए हुए बैठे हुए हैं भगवान अपने दोनों तरफ जो है धनुष बाण रखे हुए हैं हाथ से बढ़ धनुष को लेकर बाण को लेकर उसको संभाल रहे हैं माने बाढ़ को संभाल रहे हैं कि माने आगे युद्ध होना ही है उस युद्ध के संकेत है सूचना है कि आगे रावण को मारने के लिए युद्ध होना है उसका संकेत है तो इस प्रकार से भगवान जो है वो हो हैं, तो ये तो भगवान का सगुण रूप है तो जी चाहते हैं ये बड़ा आसान सा बात है ये इसमें भगवान का अगर ध्यान किसी करना हो तो ऐसा ध्यान करने में कौन कठिन बात अपने हृदय में जैसा बता दिया गया तो ये प्रमाण है कि हम भगवान का ध्यान राम कैसे करें तो तुलसीदास तो जी की इतनी पंक्तियां जो इनको याद रखें और इसी से अपने दि... आसन पर ध्यान के आसन पर बैठे और भगवान हृदय में सुबेल पर्वत का स्मरण करें सुवेल पर्वत की सुंदरता का स्मरण करें और जिस प्रकार से तुलसीदास तो ने वर्णन किया अपने परिकर सहित भगवान वहां पर जिस प्रकार से विराजमान है उनका बार बार स्मरण करें अब निरंतर स्मरण करते रहें, निरंतर स्मरण करते रहें, रोज रोज इसी प्रकार से ध्यान करें तो ध्यान के लिए भगवान के अनेक रूप है उनमें से एक रूप ये भी है भगवान का ध्यान करने के लिए इस रूप में भगवान श्री राम जी का ध्यान किया जा सकता है अब इसके बाद दूसरी बात है कि ये कि यह जो ध्यान है भगवान श्री राम जी का तो शास्त्रों में सगुण रूप ध्यान करने की व्यवस्था है लेकिन वो ऐसी व्यवस्था है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे करके सगुण से निर्गुण भी पहुंच सके क्योंकि निर्गुण रूप भगवान तक पहुंच जाना अंतिम लक्ष्य है और फिर उसी निर्गुण ब्रह्म को परमात्मा को सगुण रूप में देखना और ध्यान करना ये सही पूरा ध्यान तब हो केवल सगण ध्यान अगर नहीं कर सकता तो केवल सगण रूप ही ध्यान करे और ध्यान करते करते कालांतर में उसका जब चित्त शुद्ध होगा और अपने हृदय में ठहरने का अभ्यास से व्यक्ति को हो जाएगा बार बार मन में विक्षेप नहीं आएंगे बार जगत की तरफ मन नहीं भागेगा ये सगुण ध्यान करते करते ये लाभ उस व्यक्ति को होगा होते होते उसके अंदर चित्त की शुद्धता आएगी मन स्थिर होगा उसमें जो मन में चंचलता है वो चंचलता दूर होगी एकाग्रता आएगी तो फिर धीरे धीरे करके उसको उसी सगुण रूप भगवान और इन सब में जो परिकर जितने भगवान के हैं उनके बीच में ही उसे जो परम परमात्मा है वो भी दिखने लगेगा जो निर्गुण निराकार है जो सच्चिदानंद सर्वब्रम्म है वो वहां तक व्यक्ति पहुंच जाएगा तो ये परमात्मा तक पहुंचने का साधन है ये ध्यान करते करते वहां तक पहुंच गए और फिर जब देखेगा तो वो जो भगवान है वही समुणसा का रूप धारण किए हुए पर्वत पर यहाँ भगवान राम के रूप में विराजमान है तो भगवान राम तो परब्रम है ही है इसमें तो कोई बात ही नहीं कोई बीन की बात जरूरत नहीं है लेकिन ये जितने भी हैं ये सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, हनुमान है अंगद है लक्ष्मण है ये भी सब उसी परब्रम परमात्मा की ही विभिन्न शक्तियां हैं ये सब देवताओं के अवतार हैं ये सब देवरूप हैं जैसे लक्ष्मण जी जो है वो हो वैराग्य और भक्ति के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी विरक्त हैं वैराग्य है और वैराग्य है सेवा भाव है और भक्ति है ये तीनों बातें हैं तो जिसके हृदय में भगवान आएंगे उसके साथ साथ उसमें वैराग्य भी आना चाहिए लक्ष्मण जी ऐसा वैराग्य लक्ष्मण जी की तरह से सेवा लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से ही पुष्प इत्यादि डाल करके पत्ते डाल करके भगवान का आसन बिछाया तो ये उनका सेवा भाव है लक्ष्मण का वैराग्य लक्ष्मण जी का सेवा और लक्ष्मण जी की भक्ति <coughs> लक्ष्मण जी की भक्ति अपने प्रकार की है विभिन्न प्रकार के भक्त होते हैं जिसके जैसे संस्कार उसकी भक्ति भी वैसी ही होती है लक्ष्मण जी की भक्ति इस बात की कि भगवान का झंडा सदा ऊंचा रहे भगवान की कोई निंदा न करने पावे भगवान का कोई अपमान न करने पावे बस इस बात को जो है वो हो अगर कहीं इस प्रकार का होता है तो लक्ष्मण जी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ये लक्ष्मण जी की भक्ति है तो वैसे ही लक्ष्मण जी जो है विराजमान है इस प्रकार के पीछे और ये हनुमान जी जो है वो ये भी हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और विश्वास रूप है तो बिना विश्वास के परब्रम्ह परमात्मा क्या है पर्रम परमात्मा भी अपने हृदय में देखो और विश्वास को भी देखो परमात्मा में विश्वास भी हो तो ये जब निर्गह रूप आ जाएगा तब यही हनुमान जी विश्वास बन जाएंगे लक्ष्मण जी वैराग्य बन जाएंगे माने पर ध्यान करते करते ये बात मन में आनी चाहिए कि एक परमात्मा सर्वत्र है और ये समस्त जगत नाम रूपात्मक है और जीव जो है वह हो मात्र है परमात्मा एकमात्र सत्य है और कहीं कुछ सत्य है नहीं वैराग्य भाव इस परमात्मा भाव को ड रखने वाला है इसलिए व्यक्त भाव रहे परमात्मा में प्रेम रहना चाहिए प्रेम और भक्ति इसकी भी आवश्यकता है जिससे कि चित्त सदा परमात्मा में लगा रहे विभीषण जो है वो हो जीव है वे भगवान के कान में बैठे हुए कुछ सम्मति कर रहे हैं राय मश्वरे की बात कर रहे हैं तो आप देखो जीव भी भगवान के शरण में जाकर के भगवान की सेवा भाव में लगा है विभीषण की भक्ति अपने प्रकार की है <coughs> तो उसको भी देखो कि ये विभिन्न प्रकार की हनुमान जी की भक्ति लक्ष्मण जी की भक्ति विभीषण की भक्ति इनमें समय भक्ति है <coughs> सुग्रीव तुलसीदास तो के मत में यह है कि सुग्रीव जो है यह परोक्ष ज्ञान है परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भगवान श्री राम जी तो अपरोक्ष ज्ञान है साक्षात ज्ञान स्वरूप भगवान राम है परोक्ष ज्ञान जो है वो हो सुग्रीव है <throat> भगवान राम सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हुए हैं तो एक प्रकार का आश्रय है इसके माने पहले व्यक्ति को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है तब अपरोक्ष ज्ञान होता है इसलिए सुग्रीव को भी ज्ञान स्वरूप समझो कि वह ज्ञान परमात्मा का ज्ञान रूप है तो आप देखो सर्व जितनी की परमात्मा तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए एक तो संसार से वैराग्य चाहिए भगवान में भक्ति चाहिए परोक्ष ज्ञान चाहिए और अपने हृदय में उस परमात्मा को खोजने के लिए खोज बुद्धि उस प्रकार चाहिए परमात्मा में विश्वास भी होना चाहिए और परमात्मा की शरणापन्नता होनी चाहिए विभीषण की जो भक्ति है वो शरणापन्न की भक्ति है विभीषण भगवान की शरण में जब आता है तो उसका तुलसीदास ने बड़े विस्तार से वर्णन किया जीव को भगवान के शरण में वैसे ही जाना चाहिए जैसे सुग्रीव गया भगवान राम के शरण में तो ये सब जितने भी भाव है उन्हीं का मूर्तमान रूप हो करके भगवान राम हनुमान अंदर ये सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण जी ये सब उन्हीं के हैं ये विभिन्न भाव हैं जिनका मूर्तिमान रूप है पहले आप इनको व्यक्तियों के रूप में कल्पना कर सकते हैं और उनका ध्यान करें और फिर इन व्यक्तियों को जिन भावों की ये परसोनिफिकेशन है उन भावों को पकड़ें और उन भावों से भावित हों भावों को पकड़ना मुश्किल है व्यक्तियों की कल्पना वस्तुओं की कल्पना आकांड है तो प्रारंभ में आप उनको करें लेकिन बाद में उनको तो भावात्मक रूप दें ये सब, सब भाव हैं और ये भाव सदा हृदय में रहे तो ध्यान करते समय, तो सब रूप में बैठ करके कुछ देर ध्यान कर लिया लेकिन सब फिर उसके बाद में जब वहां से उठ करके व्यवहार काल में लगे सारे दिन जिस समय के अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उस समय भी ये समस्त भाव चित्त में रहने चाहिए निरंतर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान बढ़ा में रहना चाहिए भूले नहीं वैराग्य व्यक्ति का सारे दिन चौबीस घंटे वैराग्य भाव भी सदा बना रहना चाहिए परमात्मा का विश्वास भी हर क्षण बना रहना चाहिए टूटे नहीं परमात्मा में समर्पण परमात्मा पर आश्रित रहना ये भी भाव सदा ही साथ बना रहे ये कभी भूले नहीं तो सीधा जी कहते हैं कि सदा ये बना रहे कहते हैं धन्यते ते नरिये ध्यान जे सदा राहत लयलीन सदा इसी ध्यान में लयलीन रहते हैं ये व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की चरमावस्था है जहां उसने ध्यान सगुण रूप ध्यान करते करते निर्गुण रूप से ये सदभावों से भावित हो गया और और वो वैराग्य का ध्यान नहीं करता बल्कि वैराग्य व्यय हो गया है जिसके हृदय में वैराग्य आ गया है जो परमात्मा में समर्पण भाव का विभीषण की तरह से उसका ध्यान नहीं करता बल्कि जिसने के स्वयं परमात्मा के तो प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है परमात्मा पर आकृत रहता है ये सदभाव उसमें आ जाए परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए ये बात नहीं परमात्मा में उसका जड़ विश्वास उसके हृदय में जन जाए और ये भाव सदा बना रहे तब तो अब कहते हैं भला बताओ कि और धन्य व्यक्ति कौन होगा इससे महान व्यक्ति कौन होगा ऐसा व्यक्ति जिसमें की स्थिति आ गई वो दरअसल में धन्य है धन्य है कि माने अब वो परमानंद में स्थित है ऐसे व्यक्ति का फल धन्यता के माने जहां अपने शास्त्रों में जिसको जिस व्यक्ति को धन्य कहा गया है उसे कहा गया कि ऐसा व्यक्ति आप होता है पूर्ण काम होता है संतुष्ट होता है, है कृतकृत्य होता है और परम आनंद को प्राप्त कर लेता है विश्राम प्राप्त कर लेता है उसको कहीं कोई भय नहीं रह जाती कोई चिंता नहीं रह जाती कहीं कोई दुख नहीं रह जाता ये धन्यता में एक धन्य शब्द में ये सब बातें आ गई जब यह सब हो तब तो यह व्यक्ति धन्य है तो ये सब लक्षण धन्यता के सब लक्षण उस व्यक्ति में इस क्रम से आ जाएगी ये यहां पर भी तुलसीदास बता देते समझा देते तो प्रयास पर आवरण ऐसा लगना करें रामण का स्मरण न ना करें नाम के अहंकार का स्मरण करें ये नहीं कि दिन भर रावण के अहंकार का स्मरण कर रहे हैं ये नहीं उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं वो तो दोष है उन दोषों को तो त्यागने के लिए बता दिया कि दोष है ये त्याग हैं उसका स्मरण करने की जरूरत नहीं स्मरण करने के लिए परम परमात्मा का जो समस्त गुणों से युक्त है जो कि परम कपालु है दयालु है ऐसे परमात्मा के स्मरण करें जो रूप निधान है सर्वशक्तिमान है सर्वाधार है सर्वनियंता है परम कपालु दयालु है जो सबके हृदय में वास करने वाला है सबको विश्राम शांति देने वाला है ऐसा जो परमात्मा है उसका बार बार स्मरण करना चाहिए कहते हैं कि इसके बाद में पूर्व दिशा बिलोक तब देखा उदित मयंक अभी लेटे लेटे जो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब भगवान लेटे हुए हैं तो उनका सिर दिशा की दृष्टि से पश्चिम दिशा की तरफ सिर है और पूर्व दिशा की तरफ उनके पैर हैं तो जब भगवान देखते हैं पूर्व की तरफ देखते हैं उन्हें चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में उदित हुए सिर्फ ऊपर है उनका लेटे हुए हैं तो आकाश में चंद्रमा दिख रहा है तो उस चंद्रमा को लेकर के वार्ता शुरू होती है पूरभ दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयंक देखा चंद्रमा उदित हो रहा है आइस के माने ये है ये सब व्यवस्था संध्या काल हो गई अब भगवान उस समय वहां पर लेटे हुए है रात्रि हो चुकी है रात्रि हो होगी सूचना पहले ही मिल गई ब्राह्मण तो जब समझा काल हो गया तब वहां से दरबार छोट करके और शिखर के ऊपर जाकर के हसकाना देखने गया तब तो रात्रि हो ही गई थी तो यहां पर भी रात्रि हो ही गई है उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी लेटे हुए हैं और पूर्व दिशा तो और चंद्रमा उदित हो रहा है उस चंद्रमा की तरफ देखते हैं कहा तो सर नहीं देखो शशि ही मृगपथ शि से असंघ भगवान कहने देखा, देखा चंद्रमा पूर्व दिशा में कैसे उदय हुआ कहा तो सब मैंने जितने वहां बैठे हुए हनुमान जी और अंगद और ये सब जितने गो उन सबसे कहते हैं कि देखो देखो शशि ही चंद्रमा को देखो भगवान कहते हैं चंद्रमा कैसा है मृगपथ सर से असंख मृगपथ के माने सिंह चंद्रमा पूर्व दिशा में ऐसे निकल रहा है सिंह निकल रहा है चला रहा जैसे किसी गुफा बात करने वाला सिंह हो तो उस गुफा से निकल करके वो बाहर आ गया हो तो आगे यही वर्णन करेंगे पूर्व दिशिर गुहा निवासी पूर्व दिशा जो है वो एक गुफा के समान है और चंद्रमा उसी गुफा के भीतर बात कर रहा था अब वहां निकला तो निर्भय होकर के बाहर निकल रहा है ऐसे भगवान ने चंद्रमा को देखा और अन्य लोगों को भी देखने के लिए कहा अब आगे उस चंद्रमा को लेकर के कल देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वो सबके लोगों के मन में किस किस प्रकार के भाव आते हैं विभिन्न प्रकार के भाव लोगों कुछ को चंद्रमा को जैसे भगवान ने देखा कि तो सिंह के समान है हाँ तो हनुमान जी से पूछा कि भाई तुम्हें कैसा दिखाई दिया अंदर से पूछा तुम्हें कैसा दिखाई दिया तो सबको जो दिखाई दिया सबको एक साथ दिखाई दिया ऐसा नहीं दिखाया भगवान को दिखाई दिया कि सिंह जो के समान निकला चला आ रहा अंदर में तो सबको ऐसे ही दिखाई दे सुसीदास बड़ी बार बार इस बात को अनेक प्रकार से कहते रहते हैं तो सबकी मन बुद्धियां भिन्न भिन्न प्रकार की है एक ही वस्तु को अगर व्यक्ति देखे, देखे तो सबको वही वस्तु एक से नहीं दिखाई देगी लेकिन लोग बात इस प्रकार समझते हैं अरे ये वही वस्तु हम देख रहे हैं तो जैसे तुम्हें दिखाई देगी तैसे हमें दिखाई देगी ये जड़ बुद्धि की बातें हैं। जो भावों को नहीं समझते भीतर के तो देखते हैं कि दृष्टि में व्यक्ति के भावों का एक आवरण रहता है अपने भाव के अनुसार ही वस्तु को देखता है घटनाएं नित्य होती रहती है आस अपने उसी घटना को लेकर के एक व्यक्ति एक दृश्य से देखता है दूसरा व्यक्ति उसे दूसरी दृष्टि से देखता है और जिसको जिस दृश्य से दिखाई देता है वो समस्या कि बस ऐसा ही है दूसरा क्या ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं सकता जैसा मुझे दिखाई देता है सही तो हमारे शास्त्र ये चाहते हैं कि हमारे जो बुद्धि का आवरण है हम इससे ऊपर उठे जब बुद्धि के आवरण में छिपे हुए हैं और जो कुछ हम देखते हैं ये जीव भाव है अगर हम थोड़ा इससे अपने बुद्धि के आवरण से ऊपर उठे तो परमात्म भाव में आ जाए और ये देखें कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बुद्धियां हैं वो अलग अलग प्रकार से देख रही हैं और सत्य तो इन बुद्धियों से फड़े है देखो इस प्रकार से ये दृष्टि उत्पन्न करना जो है वो ऋषियों का काम है महापुरुषों का काम है ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आनी चाहिए बस अब उसको कल देखेंगे क्या क्या किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं नान्यापृहार रघुपते हृदय सुदीए सत्यम बदा चवा नखिलांतरात्मा भक्ति प्रय्छ रुपुंगवनिर्भरामे कामोषरित सच श्रीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जयराम जय जयरा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 श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय